महाभारत आदि आदिपर्व एक तमोध्याय कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृतांत का सूत्र रूप में निर्देश व सम्पनवाच गुर नमस्कृत मनोबुद्धिमाधि संपूज्य चिजान सर्वान् तथान्यादोजना महर्षे विस्रुत सर्वलोके सुधी मत मतं जी ने कहा राजन मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक से अपने गुरुदेव जी महाराज को नमस्कार करके संपूर्ण तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए यहां संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ मन प्रोत्साह तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊ इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है श्रो राजथाद कुर पांडव राजभूत वनवास तथा यथाच युद्धम अभवत पृथ्वी क्षय कारक तत्ते हम कथित श्या प्रक्षते भरतर्षभ राजन जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ भरत श्रेष्ठ फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ सुनो मृते पितरिते वे रावना देत्य समंदिरम नचरा देव विद्वांसो वे ते भवन अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए तथा सत्वीर यौज संपन्ना पौरसमता पांडवा शोभृत सत्व, सत्व धैर्य और उत्साह वीर्य पराक्रम तथा ओज अर्थात देह बल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पूर्ववासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी यह सब देखकर कर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके ततो दुर्योधन क्रूर करणच तेजा निग्रह निर्वासान विविधान समारभ तब क्रूर दुर्योधन कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न प्रारंभ किए ततो दुर्योधन मते स्थित पांडवान्दोपा ये तो शकुनी की सम्मति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांतिभा के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी ददावत विषम पापो धीतराष्ट्रजह सहाण्डे नृकोधर उस पापी पुत्र ने भीमसेन को विष दे दिया किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया प्रमाण कोट्याम संसुप्त पुनर्ब्वा भ्रिकोधर तो ये शुभ मम गंगा या प्रक्षिप्य पुरमाव्रजत फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया यदा विबुद्ध कौन तेज तदा संिद्य बंधन उदतिष्ठन महाबाहुरम सेनो जब कुंती महाबाहु भीम की आंख खुली तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए आशे विषय कृष्ण सर्पय सुंग शत्रुआ एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सर्पों से धसवा दिया किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके तेषा विप्रकारे तो विप्रकारेशु तेसु तेसु महामति मोक्षे प्रतिकारे भवतः विद्रोहितोभवत कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे स्वर्गस्थो जीवलोक यंडवा नाम तथा नृत्य विद्रोपी सुखाव जैसे स्वर्गलोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे यदा तो तथा संवृत विमृतरपी नाशकर्भ्य धितराष्ट्र सचिवृतुस्सनादिधतराष्ट्रमुप्युतु सं गृहमादिशत भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी उसके लिए मानो दैव ही पांडुों की रक्षा कर रहा था जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न ना कर सका तब उसने कर्ण और आदि मंत्रियों से सलाह करके धित्राष्ट्र की आज्ञा से वाराणावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी सुतप्रिय सुत प्रिया पांडवानंबिका सुत तथोविशयामा स राज्य भोग अंबिकानंद अंधित राष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वाराणावत के लाक्षा में रहने की आज्ञा दे दी ते प्रातिष्ठंत सहिता नगरान नाग प्रस्थाने प्रस्थान चा मंत्री छत्ता तेम महात्म ते माता सहित पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षा से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे ततः्य कौंतेया नगर वारणावत नवसत महात्मा सरम तपा धृतराष्ट्रेन चाजप्ता उवसीता जातु सेचनाक्षा संवत्सरम धृता श्रृंगा क्वा तो विधरे प्रचोदिता पुरोचनम् आदिप्य पुरोनात्र धृतराष्ट्र के आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वारणावत नगर में आकर दाक्षा गृह में अपनी माता के साथ रहने लगे पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने एक वर्ष तक वहाँ निवास किया फिर विदुर की प्रेरणा विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुलवाई तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षा में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता से सुरंग द्वारा वहां से निकल भागे दुणम रक्षो हृदम झरे हथ्वा चम राक्षसयंत्र भीता तम में, यत्र जातो में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा जिसका नाम हिडिब था राक्षस राज हिडिब को मारकर पांडव लोक प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए उस समय उन्हें गर्भ से घटो का जन्म हुआ एक चक्राम तथो गांडवा संसा वेदाध्यन संपन्ना से पवन ब्रह्मचारिण तदनंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए ते तत्रम कंच दुसू नृष मात्रा सहित चक्राया ब्राह्मण से निवेश दे उस एक चक्रा नगरी में वे नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे पुरसादम भीमसेनो उस नगर के समीप एक एक राक्षस रहता था था जिसका नाम था बक एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए तम चापे पुरश व्याघ्रो बाहुवीर निहत्यतर सागरा पर्यता प्रयत नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल शिव राक्षस को वेगपूर्वक मारकर वहां के नगर निवासियों को धैर्य बंधाया ततस्ते शुश्रुभु कृष्णा पंचादेशयवरां श्रुवा च इवाभ्य गत गैवा लभंतता ते तत्र पुरम् वही सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद प, पहचान लिए जाने पर भी वे एक वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे फिर वे शत्रु शत्रुमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए ते उक्ताधतराष्ट्रेण रा तनवेन च्रातृहस्ता कथम वो भवेदिति भवेदि अस्मा भी खंडवत प्रस्थे जुष्मि तस्मा जनपदोपेतम श्रीभक्महापथम वाचय खांड प्रस्थम प्रजध्व गतमत्सरा तय से वचना जग्मु सर्वसुहृद प्रस्थम रेन वसन पार्थ संवत्सर गण बहूं वशे सहसापेन कुरीभता एवं धर्म प्रधान आस्ते सत्यवृत पराजड़ाह अप्रमत्तोथिता शांता प्रतपंतोहितान् बहुन वहाँ आने पर राजा धित राष्ट्र तथा शांतनुनंदन भीष्मी ने उनसे कहा ताद तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग प्रस्थ में रहो वहाँ अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं वहाँ सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं अतः तुम लोग ईर्षा का त्याग करके प्रस्थ में रहने के लिए जाओ उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर प्रस्थ को चले गए वहाँ वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्यान् राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले सत्य व्रत के पालन में तत्पर सदा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे अजयदीम से नोप्राचीम महायशा उदेचिम अर्जुनो वीर प्रतीचिम दकुलस्ता दक्षिणाम सहदेवस्तु विज्ञे परवीरहा महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई वीर अर्जुन ने उत्तर नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की एवं चक्रोरिमा सर्वे वसे कृष्णाम वसुंधरा पंचभी सूर्य शंका सही सूर्य न विराजता शटसूवाभवत पृथ्वी पांडव सत्यक्रम तथोत् कस्मी धर्मराजो युधिषि वनम प्रस्थापयास तेजस्वी सत्यक्रम प्राणेभ्योपेयतरम भ्रातरम सभ्यसाचिनम अर्जुन पुरशव्याग्रम स्थिरात्म गुणुत अर्जुनो पूर्णम्मा वसन् इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानव छह सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सभ्य साक्षी अर्जुन को वन में भेज दिया अर्जुन अपने धैर्य सत्य धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था वे पूरे बारह वर्ष और एक मास तक वन में रहे तीर्थयात्रा चागकन्यापिता पांडस तनयाब्वा तत्ताभ्या तथो गृती के संद्वार कदाचन लब्धवान्त्रिभत्सूर्भाजा राजजीवलोचनमुजा वासुदेव से सुभद्रा भद्रभाषि सा सतीव महेंद्रेर श्रीकृष्णे दंगता सुभद्रा युजे प्रीत पांडवनार्जुन ना। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नागकन्या उलिपी को पाकर पांडदेसीय नरेश चित्रवाहन के पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया तत्पश्चात वे किसी समय द्वारिका में भगवान श्रीकृष्ण के पास गए वहां अर्जुन ने मंगल में वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को जो वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण की छोटी बहन थी पत्नी रूप में प्राप्त किया जैसे इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी से युक्त हुई है उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली अतर्पयच्च कौंते यंडे ह्यवाहुर्वासुदेव न सहित निपतम नाचिभारोह ही पार्थ्य केशवे न सहावत व्यवसाय सहाय से तत्पश्चात कुं कुंती कुमार अर्जुन ने खांडोप्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया निवश्रेष्ठ जन्मे जय भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ जैसे दृढ़ को सहायक बनाकर देवशत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती है पार्थायाग्निधत चापे गुरोमी चाक्ष रथम च कपिलणम मोक्षयात्र महासुर तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांधीव धनुष अक्षय बाणों से भरे हुए दो तुड़ीर और एक कपिध्वज रथ प्रदान किया उसी समय अर्जुन ने महान असुरमय का को खांडोवन में जलने से बचाया था सचकार सभा दिव्याम सर्वरत्न समाचितां दस्याम दुर्योधनो मंदो लोभम चक्रे सुदुर्मति इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ ततो तथोक्ष युधिष्ठि वनम प्रस्थापया मास सप्तवर्षा पंच च अज्ञात में कमराष्ट्रे चतो वर्ष त्रयोदश तत चतुर्दसे तो वर्षे याचमाना स्वक वसू तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुवे के द्वारा युधिष्ठि को ठग लिया और उन्हें बारह वर्ष तक वन में और तेरहवें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन माँगा नालभंत महाराज ततो योद्धम अवर तथ तथस्ते क्षत्रुत्साध्य हवा दुर्योधनम नृपम राज्यम बृहत पांडवाः प्रत्यप्यंत पांडवा एवेतृत्तम तेजाम क्लिष्ट कर्मणा भेदो राज्य विनाशाज जयचा महाराज जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रियकूल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था पुनः अपने अधिकार में कर लिया विजय वीरों में श्रेष्ठ जन्मे जय अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई इतिशी महाभारते आदि पर अंशावतरण पर्व भारतसूत्र नामकष्टी तमोध्याज है